दोस्त कैसे ढूंढे सारा चित्र सुशांत बेपी बेनी उसके पिता ने कहा तुम्हारे लिए एक अद्भुत आश्चर्य है एक बड़ा आश्चर्य उसकी मां ने कहा क्या वो एक बड़ा केक है बेनी ने पूछा उसकी मां हंस पड़ी नहीं वो केक नहीं है मां ने कहा क्या एक नई साइकिल या बड़ा टेलीविजन है बेनी ने पूछा नहीं उसके पिता ने कहा वो उस तरह का आश्चर्य नहीं है मैं हार मानता हूं अंत में बेनी ने कहा सुनो बेनी माँ ने कहा हम अपना घर बदलने जा रहे हैं वो बहुत खुश थी उन्होंने बेनी को अपने गले लगाया। हम एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं उस मकान में बहुत सारे कमरे हैं वहाँ पर तुम्हारे लिए एक अलग कमरा होगा घर में एक बड़ा पिछवाड़ा है बेनी के पिता ने कहा पिछवाड़े में घास है और तुम्हारे चढ़ने के लिए वहाँ एक कम ऊंचाई का पेड़ भी है बेनी के पिता भी बहुत खुश लग रहे थे लेकिन बेनी खुश नहीं मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहता उसने कहा मैं अपने इतने सारे दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन बेनी, उसके पिता ने कहा नए मकान के आसपास भी खेलने के लिए कई बच्चे होंगे ये मुझे नहीं जानते होंगे बेनी ने कहा और मैं भी उन्हें नहीं जानता होऊंगा। फिक्र मत करो जल्द तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाएगी माँ ने कहा मेरी बात सुनो माँ बैनी ने कहा माँ बैनी की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रही माँ नए दोस्त खोजने के बारे में कुछ नहीं जानती थी बेनी ने अपने कुत्ते के चारों ओर देखा अब रेक्स को बाहर घुमाने ले जाने का समय हो गया था और रेक्स बेनी चिल्लाए जल्दी करो बेनी और रेक्स सड़क पर दौड़े फिर वे पूरे रास्ते वापस दौड़े फिर उन्होंने बॉल फेंकने और पकड़ने का खेल खेला उन्होंने लकड़ी की डंडी उछालने और पकड़ने का भी खेल खेला फिर बॉक्सर दौड़कर रिक्स के पास आया बॉक्सर और रिक्स पुराने दोस्त थे बॉक्सर भी खेलना चाहता था लेकिन वो गेंद या लकड़ी के पीछे नहीं भागा बॉक्सर रेक्स के पीछे भागा और कुत्तों ने एक साथ दूर नहीं जाना चाहते हो रेक्स क्यों है ना उसने पूछा जवाब दिया मुझे भी वही लगा था बेनी ने कहा अब घर के अंदर जाने का समय था तुम अपने दोस्त बॉक्सर से दूर जाना दूर जाना नहीं चाहते हो रिक्स बेनी ने पूछा उफ सोचा था बेनी ने कहा, रेक्स, उसे भी अपने सभी दोस्तों से भी उसे भी अपने सभी दोस्तों से दूर जाना पड़ेगा घर शिफ्ट करने का दिन बहुत जल्द आ गया बेनी के लिए वो एक बड़ी जल्दबाजी थी एक बड़ा बंद ट्रक बेनी के घर के ठीक सामने आकर खड़ा हुआ फिर मजदूर घर के अंदर का सामान बाहर लाने लगे मजदूर घर के अंदर बाहर आते जाते रहे बेनी की बाइक बेनी का पलंग बेनी के खिलौनों का डिब्बा बेनी की छोटी कुर्सी बेनी की किताबें सभी चीज़ें बाहर निकालकर ट्रक में भरी जा रही थी मजदूरों ने बेनी को भी मदद करने का मौका दिया बेनी को उस पर बड़ा मज़ा आया लेकिन जल्दी नए घर में जाने का समय आ गया पर बेनी के लिए वो बिल्कुल सुखद नहीं था उनका नया घर बहुत सुंदर था उसका पिछौड़ा बहुत सुंदर था वहाँ घास थी और वहाँ चढ़ने के लिए एक छक् का ऊंचाई का पेड़ था लेकिन बेनी खुश नहीं था उसने गली में ऊपर नीचे देखा मुझे अपने साथ खेलने के लिए यहाँ कोई नहीं दिख रहा है उसने सोचा शायद यहाँ मैं कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगा उसने सोचा शायद मेरे पास यहाँ रेक्स के साथ खेलने के लाओ और कोई नहीं कोई नहीं होगा फिर उसने को रेक्स रेक्स इधर आओ पर रेक्स दौड़ता हुआ नहीं आया बेनी फिर से चिल्लाया रेक्स जल्दी आओ रेक्स लेकिन रिक्स नहीं आया बैनी नए घर के अंदर गया माँ उसने कहा क्या आपने रेक्स को देखा है हाँ माँ ने कहा मैंने उसे सड़क पर दौड़ते हुए देखा था मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा सड़क पर लेकिन रेक्स इस नई गली को बिल्कुल नहीं जानता है। वो नए घर का रास्ता खोजना भी नहीं जानता है इसके बाद बैनी खुद घर से बाहर भागा वो गली में दौड़ा उसमें चारों ओर देखा गली के उस पार एक लड़का था लेकिन वहां रिक्स नहीं था रिक्स तुम कहाँ हो बैनी बार बार चिल्लाया रिक्स जल्दी आओ फिर सड़क के उस पार वाला लड़का बेनी के पास आया क्या तुम्हारा कुत्ता खो गया है उसने पूछा नहीं बेनी ने कहा हम अभी अभी यहाँ आए हैं और रेक्स को नए घर का रास्ता रास्ता तक नहीं पता है मेरा नाम निक है लड़के ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ धन्यवाद बेनी ने कहा तुम्हारा बहुत धन्यवाद चलो हम लोग अगली गली में देखते हैं निक ने कहा कुत्तों को वहां पर खुदाई में बहुत मजा आता है फिर दोनों अगली गली में गए बेनी ने एक लड़के और एक लड़की को सड़क के उस पार देखा लेकिन वहां पर नहीं था। हेलो बिली तुम्हारी मदद कर सकते हैं जेनी ने कहा चलो कसाई की दुकान पर जाकर देखते हैं बिली ने कहा कुत्ते उस दुकान पर जाना पसंद करते हैं सभी मीट की दुकान पर है लेकिन रिक्स वहां पर नहीं था शायद वो इस तरह चला गया हो निक ने कहा कुत्ते वहां घास में खेलना पसंद करते हैं। फिर वे सब अगली गली में गए बेनी ने सड़क के उस पार एक लड़की को देखा लेकिन वहां पर रिक्स नहीं था हेलो बेटसी, जेनी ने लड़की को बुलाया यह बेनी है उसे अपना कुत्ता नहीं मिल रहा है लड़की गली में से दौड़ी हुई है मैं उसे खोजने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं उसने कहा वे सभी अगली गली से नीचे उतरे मैंने रेक्स को ढूंढ रहा था इसलिए उसे नहीं पता था कि वे लोग अब तक पूरे ब्लॉक के चारों ओर घूम चुके थे मैंने आश्चर्य से एक जगह रुक गया देखो वो रहा मेरा घर वो चिल्लाया क्या वो तुम्हारा घर है निक ने पूछा मैं सड़क के उस पार रहता हूँ वहां पर निक ने कहा और हम वहां रहते हैं बिली ने कहा उस सफेद दरवाजे वाले घर में जेली ने कहा और मैं वहां रहती हूँ गड्सी बड़े पेड़ के पास वाले घर में उस सब सुनकर बेनी इतना हैरान हुआ कि और और और है अच्छा भागे बेनी जरा रुका जरा देखो वो चिल्लाया और फिर वो हंसने लगा वहां पर रिक्स था वो बहुत खुश था वहां पर रिक्स दो अन्य पुत्रो के साथ खेल रहा था जरा देखो निक ने कहा फिर वो भी हंसने लगा हमारे कुत्ते को कुछ नए दोस्त मिल गए बेनी ने रेक्स को देखा फिर उसने अन्य बच्चों की ओर देखा मुझे भी नए दोस्त मिल गए हैं उसने आश्चर्य से कहा फिर उसने कहा चलो और फिर सब उस सब अच्छे सब बच्चे उस निचले पेड़ पर चढ़ने के लिए दौड़े सामा